चौदह लोकात्मक जल में अवस्थित विचित्र भेद वाले परम पुरुष को ही अपना स्वामी स्वीकार करने वाले अनंत प्राणियों के निवास स्थान उस जगदंद्र ब्रह्मांड संयक आपके रूप को मैं नमस्कार करता हूँ मैं समग्र वेदरूप अद्वितीय आदि अपने तेज से संपूर्ण संसार को व्याप्त करने वाले तीन कालों के कारण तथा सूर्य मंडल में प्रतिष्ठित परमेश्थी नाम वाले रूप को नमस्कार करता है। जो हजारों सिर वाले हैं अनंत शक्ति संपन्न हैं हजारों हाथ वाले हैं तथा जल मध्य में शयन करने वाले हैं मैं उन नारायण नाम से प्रसिद्ध पुराण पुरुष के रूप को प्रणाम करता हूं देव आपका जो रूप भयंकर वाला देवताओं द्वारा सब प्रकार से वंदनीय प्रलयकालीन अग्नि के समान रूप वाला और संपूर्ण प्राणियों के विनाश के लिए तारुण रूप है मैं उस नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूं देवी मैं आपके शेष नाम वाले उस रूप को प्रणाम करता हूं जो हजारों नामों से सुशोभित है प्रधान प्रधान नाग से पूजित है जनार्दन नाम से शरीर धारण हुए हैं तथा में है जिसका अध्याहत आबादित है जिसके नेत्र विषम हैं जो तीन नेत्रों से युक्त है जो ब्रह्म के अमृत रूपी आनंद को जानने वाला है अद्वितीय है प्रलय काल में स्थित रहने वाला है और जो में करता रहता है देवी, मैं आपके उस रुद्र नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ, देवी, मैं शोक से सर्वथा शून्य, निर्मल, पवित्र देवताओं तथा असुरों से पूजित चंद कमल वाले आपके अत्यंत कोमल, विशाल, इवन उज्जल इस रूप को नमस्कार करता हूँ, बार-बार नमस्कार करता हूँ, महादेवी, आपको नमस्कार है, परमेश भगवती ईशानी को नमस्कार है कल्याण रूपी आपको बार-बार नमस्कार है मैं आपसे व्याप्त हूं आप मेरे आधार हैं और आप ही मेरी गति हैं परमेश्वरी मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं आप मुझ पर प्रसन्न हो मेरे समान संसार में दिवता या दानव कोई भी नहीं है क्योंकि मेरे तप के कारण आप जगन माता ही मेरी पुत्र के रूप में उपन हुई हैं। देवी यह पिधों के कन्या मेना संपूर्ण संसार की माता स्वरूप आपकी माता है अह पूर्ण के गौों का क्याकहना अमरे शानी आप मेना के साथ मेरी सर्वना रक्षा करें मैं आपके चण में नमस्कार करता हूं। और आप की अहो महादेवी के मेरे घर आज आने से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ महादेव शंकरी आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं ऐसा वचन कहकर वह गिर्राज हिमालय गिरिजा को देखते हुए एवं हाथ जोड़ते हुए उनके पास खड़े हो गए जगत की अरण मूल कारण रूप उस देवी ने उनका हिमवान का वचन सुनकर अपने पति पशुपति शंकर का श्रद्धांत कर मधुर मधुर मुस्कुराते हुए पिता हिमवान से कहा देवी बोली गिरिशश्रेष्ठ धनवानों द्वारा सेवित केवल ईश्वर को ज्ञाक्त इस परम गृह उपदेश को सुन मेरे जिस सर्वशक्ति संपन्न अनंत परम प्रेरित अद्भुत एवं ऐश्वर्य संपन्न रूप को तुमने देखा है शांत एवं एकाग्रमन होकर द्वंभ और अहंकार का सर्वथा परित्याग कर अत्यंत निष्ठा रख कर तात अनन्य भक्ति पूर्वक मेरे श्रेष्ठ भाव का आश्रय ग्रहण कर सभी यज्ञ तप दान आदि साधनों के द्वारा सदा उसी रूप की अर्चना करो मेरे उपदेश को मानकर मन से उसी रूप को देखो उसी का ध्यान करो और उसी का जप करो अनन मैं तुम्हारे संसार भव को विनष्ट कर दूंगी ऐश्वर योग में स्थित अपने भक्तों का मैं इस संसार सागर से सिघ्र Udhar उद्धार कर देती हूं गिरिशश्रेष्ठ मैं ध्यान कर्म योग भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा ही तुम्हारे लिए प्राप्त हूं दूसरे कर्म कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों में जो सम्यक वैरास्त्रम कर्म धर्म बतलाया गया है मुक्त प्राप्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान युक्त उस कर्म का निरंतर आचरण करो धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परम तत्त्व प्राप्त होता है शूति यह उन्हें द्वारा प्रतिपादित यज्ञादि कर्म को धर्म कहा गया है धर्म किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होता वेद से ही धर्म निरगत है इसलिए धर्मार्थी एवं मोक्ष को चाहिए कि मेरे स्वरूपभूत वेद का आश्रय ग्रहण करें मेरी ही यह वेद नाम पुरातन पराशक्ति ऋग यजुष तथा सामवेद के रूप में सृष्टि के आदि में प्रवृत्तित होती है उन्हीं वेदों की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मरादि को अपने अपने कर्मों में लगाया ब्रह्मा द्वारा बनाए गए उस वेद धर्म का जो पालन नहीं करते हैं उनके लिए ब्रह्मा ने नीचे के लोक में स्थित तमिस नामक को बनाया है धर्म का विधान करने वाले तथा धर्म को बतलाने वाले वेद को छोड़कर और अन्य कोई शास्त्र नहीं है जो के अन्यत्र हैं द्वारा ये संभाषण करने योग्य नहीं है इस संसार में श्रुति एवं स्मृति के विरुद्ध जो विविध शास्त्र देखे जाते हैं निश्चय ही उनमें निष्ठा विश्वास रखना तमो गुण निष्ठा है जो कुषित शास्त्रों के प्रभाव को बतलाकर मनुष्यों को मोहित करते इस संसार में उन लोगों को करने के लिए मैंने ऐसे शास्त्रों को है वेद के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा जिस कर्म को वेद सम्मत कहा गया है वही कर्म करणीय है और जो मनुष्य प्रयत्न उस कर्म को करते हैं वे मुझे प्रिय हैं प्राचीन काल में विराग पुरुष स्वयं भू मन में सभी पर अवग्रह करने के लिए मेरी ही आज्ञा से से धर्म कहा था उनके के से श्रेष्ठ धर्म का स्मरण कर अन्य मुनियों ने भी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अन्य धर्म शास्त्रों की रचना की प्रणय काल में उनके धर्म शास्त्रों के अंतर निहित हो जाने पर प्रत्येक युग में वे महर्षिगण ब्रह्म के कहने पर पुनः उन शास्त्रों की रचना करते हैं राजन ब्रह्मा के आदेश से व्यास उन पुराणों में धर्म प्रतिष्ठित है अन्य उपपुराण उन व्यास जी के शिष्यों द्वारा कहे गए हैं यहां प्रत्येक युग में इन सभी शास्त्रों का कर्ता ही धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता है सत्तम चार वेदों सहित शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष शास्त्र न्याय विद्या मीमांसा तथा इस प्रकार ये 14 विद्या स्थान हैं इनके धर्म नहीं है इस प्रकार मन द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ धर्म को मेरे ही आदेश से प्रलय काल पर्यंत स्थापित करते हैं ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर प्रलय काल उपस्थित होने पर वे सभी पुण्यात्मा व्यास आदि ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रवेश करते हैं इसलिए धर्म के परिज्ञान के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न से वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए इससे धर्म सहित ज्ञान और परम ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है जो इस प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर अनन्य भाव से मेरी शरण करते हैं ईश्वर संबंधी योग में स्थित होकर भक्त पूर्वक सदा मेरी उपासना करते हैं सभी प्राणियों पर दया करते हैं शांत जितेंद्री, मांस रहित मान रहित बुद्धिमान तपस्वी तथा व्रत प्राएन हैं मुझ में जिनका चित और प्राण लगा हुआ है मेरे तत्व में ही जो लगे हुए हैं ऐसे सन्यासी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी जो कोई भी हो उन नित्य भक्ति में लगे हुए भक्तों के माया तत्व से उत्पन्न संपूर्ण अंधकार का ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं अविLamb ही विनाश कर देती हूं अद्वितीय ज्ञान के द्वारा जिनके अंधकार का भली भांति विनाश हो गया है ऐसे ही मत परायण भक्त सदा आनंदित रहते हैं और संसार में बार-बार जन्म नहीं लेते